श्रीमद्भागवत महापुराण संस्कशोध्यान्द्रयाशु कुवाच भगवान्न त्रवा बलदेव संहुता अप्यन्वसन गोपातमी सुखदेवजी कहते हैं श्री सुखदेवजी कहते हैं परीक्षे भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ वृंदावन में रह कर अनेको प्रकार की लीलाएं कर रहे थे उन्होंने एक दिन देखा कि वहां के सब गोप इंद्र यज्ञ करने की तैयारी कर रहे हैं तदिजोप भगवान सर्वात्मा सर्वदर्शन प्रश्रयावन थो प्रेक्ष वृद्धान भगवान श्री कृष्ण सबके अंतर्यामी और सर्वज्ञ है उनसे कोई बात छिपी नहीं थी वे सब जानते थे फिर भी होकर उन्होंने नंद बाबा आदि बड़े बूढ़े गोपो से पूछा मे कथ्यता किं फलम कश्य चोदेश के साधे मख पिताजी आप लोगों के सामने यह कौन सा बड़ा भारी काम कौन सा उत्सव है, इसका फल क्या है किस उद्देश्य से कौन लोग किन साधनों के द्वारा यह यज्ञ किया करते हैं, पिताजी आप मुझे यह अवश्य बतलाइए ऐ तद्रो हिमान काम हो मह्यम शुश्रु सबे पिता न ही गोप्यम हि साधू नाम कृत्यम सर्वात्म आप मेरे पिता हैं और मैं आपका पुत्र ये बातें सुनने के लिए मुझे बड़ी उत्कंठा भी है पिताजी जो संत पुरुष सबको अपने आत्मा मानते हैं जिनके दृष्टि में अपने और पराये का भेद नहीं है उनका न कोई मित्र है न शत्रु और न उदासीन अस्तु अस्वपरिदृष्टिना मित्रो विदिषाम उदासीनो वर्ध्य आत्मवत सुहृद उच्चते उनके पास छिपाने की तो कोई बात होती ही नहीं परंतु यदि ऐसी स्थिति न हो तो रहस्य की बात शत्रु के भांति उदासीन से भी नहीं कहनी चाहिए मित्र तो अपने समान ही कहा गया है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 वैसे बेसमझे के नहीं तत्र तवत क्रिया योगो विचारित अथवा लौकिक स्तन में प्रेक्षत साधु अतः इस समय आप लोग जो क्रिया योग करने जा रहे हैं वह सुदों के साथ विचारित शास्त्र सम्मत है अथवा लौकिक ही है मैं यह सब जानना चाहता हूँ आप कृपा करके स्पष्ट रूप से बतलाइए नंदवाच परजन्यो भगवान इंद्र मेघा तस्मूर्त ते भी वर्षंति भूता नम प्रनम देवनम पय नंद बाबा ने कहा बेटा भगवान इंद्र वर्षा करने वाले मेघों के स्वामी है ये मेघ उन्हीं के अपने रूप हैं। वे समस्त प्राणियों को तृप्त करने वाला एवं जीवन दान करने वाला जल बरसाते हैं तम तात भय पति द्रव्य तदे तथा तथा सिद्धे जयंते कृतभिरा मेरे प्यारे पुत्र हम और दूसरे लोग भी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 उसी अन्न से हम सब मनुष्य अर्थ धर्म और काम रूप त्रिवर्ग की सिद्धि के लिए अपना जीवन निर्वाह करते हैं मनुष्यों के खेती आदि प्रयत्नों के फल देने वाले इंद्र ही है सां विशे धर्मम पारंपरियागतम नरह काम लोभा सव ही नापनो यह धर्म हमारी कुल परंपरा से चला आया है जो मनुष्य काम लोभ भय अथवा देश वश ऐसी परंपरागत धर्म को छोड़ देता है उसका कभी मंगल नहीं होता श्री शु कु तथा निशा इंद्रा मंडुम जनयन पितरम प्राह केशव श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित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 सुगमता से चलती है वही उनका इष्ट देव होता है आज जारम जैसे अपने विवाहित पति को छोड़कर कर जार पति का सेवन करने वाली व्यभिचारणीय स्त्री कभी शांति लाभ नहीं करती वैसे ही जो मनुष्य अपने आजीविका चलाने वाले एक देवता को छोड़कर किसी दूसरे की उपासना करते हैं उससे उन्हें कभी सुख नहीं मिलता वर्तेत ब्रह्मणा विप्रो राज्य हो रक्षयास्तो वार्तया जे वे ब्राह्मण वेदों के अध्ययन अध्यापन से क्षत्रिय पृथ्वी पालन से वैश्य वार्ता वार्तावृत्ति से और शुद्र ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों की सेवा से अपनी जीविका का निर्वाह करे कृषि वाहिज्य गोरक्षा खुशीदे वार्ता चतुर्विधा त्र वो वृतो वैश्यों की वार्ता वार्तावृत्ति चार प्रकार की है कृषि वाणिज्य गोरक्षा और ब्याज लेना हम लोग उन चारों में से एक केवल गोपालन ही सदा से करते आए हैं सत्यम रजस्तमित रज तो विश्व अन्योम विविधम जगत पिताजी इस संसार की स्थिति उत्पत्ति और अंत के कारण क्रमशः तत्व गुण रजोगुण और तमोगुण है विविध प्रकार का संपूर्ण जगत स्त्री पुरुष के संयोग से रजोगुण के द्वारा उत्पन्न होता है मेघा महेन्द्र उसी रजोगुण की प्रेरणा से मेघ सब कहीं जल बरसाते हैं उसी से अन्न और अन्य से ही सब जीवों की जीविका चलती है इसमें भला इंद्र का क्या लेना देना है वह भला क्या कर सकता है न न पुरोहन नित्यम वनो कसस्ता वन शैल निवासिन पिताजी न तो हमारे पास किसी देश का राज्य है और न तो बड़े बड़े नगर ही हमारे अधीन है हमारे पास गांव या घर भी नहीं है हम तो सदा के वनवासी हैं वन और प्रहाड़ ही हमारे घर हैं तस्माद् ब्राह्मणा नाम इंद्रभ्यम ख इंद्र याग संभा तेरे साधताम्ख इसलिए हम लोग गाँवों ब्राह्मणों और गिरिराज का जजन करने की तैयारी करें इंद्र यज्ञ के लिए जो सामग्रियां इकट्ठी की गई है उन्हीं से इस यज्ञ का अनुष्ठान होने हैं पाय सादय सूप सर्वदोहस्य दो अनेकों प्रकार के पकवान खीर हलवा पुआ पुरी आज से लेकर मूंग की दाल तक बनाए जाएं, व्रज का सारा दूध एकत्र कर लिया जाए सम्यक् बहु विधम तेयोधे नु दक्षिणा वेदवादी ब्राह्मणों के द्वारा भली भाती हवन करवाया जाए तथा उन्हें अनेकों प्रकार के अन्न गौवे और दक्षिणा दी जाए अन्य अन्यल पति यवस गवाम दत्वा गिर दीयता और भी चांडाल पतित तथा कुत्तो तक को यथा योग्य वस्तुए देकर गायों को चारा दिया जाए और फिर गिरिराज को भोग लगाया जाए सलंकृता च गोभी प्राणलवर पर्वतान् इसके बाद खूब प्रसाद खा पीकर सुंदर सुंदर वस्त्र पहनकर गहनों से सज सजाकर गहनों से सज सजा लिया जाए और चंदन लगाकर गौ ब्राह्मण अग्नि तथा गिरिराज गोवर्धन की प्रतीक्षि की जाए तो पिताजी मेरी तो यही ही संपन्न यही ऐसी ही संपत्ति है यदि आप लोगों को रुचे तो ऐसा ही कीजिए ऐसा यज्ञ गो और गिरिराज को तो प्रिय होगा ही मुझे भी बहुत प्रिय है श्री सुखवाच कालात्मना भगवता सक्रदर्पम तद्वच श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित कालात्मा भगवान की इच्छा थी कि इंद्र का घमंड चूर चूर कर दे नंद बाबा आदि गोपों ने उनकी बात सुनकर बड़ी प्रसन्नता से स्वीकार कर ली तथा गिरीद्व गिरिद्वान भगवान श्री कृष्ण ने जिस प्रकार का यज्ञ करने को कहा था वैसा ही यज्ञ उन्होंने प्रारंभ किया पहले ब्राह्मणों ने स्वस्तिवाचन ब्राह्मणों को पहले ब्राह्मणों से स्वस्तिवाचन कराकर उसी सामग्री से गिरिराज और ब्राह्मणों को सादर भेंटे दी उपहृत्य बलिंदवान् आदिता यव समोधना ने पुरस्कृत चक्रो प्रदक्षिण तथा गवों को हरी हरी घास खिलाई इसके बाद नंद बाबा आदि गोपों ने गांवों को आगे करके गिरिराज की प्रदक्षिणा की अनास नुल गोप्य कृष्ण बिहार सदास ब्राह्मणों का आशीर्वाद प्राप्त करके वे और गोपियां भली भाति श्रृंगार करके और बैलों से जुती गाड़ियों पर सवार होकर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करती हुई गिरिराज की परिक्रमा करने लगी कृष्ण रूपम गोप विश्रमणम गैलोह स्मृति भ्रुवन भू भगवान श्री कृष्ण गोपों को विश्वास दिलाने के लिए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 जो वनवासी जीव इनका निरादर करते हैं उन्हें ये नष्ट कर डालते हैं आओ अपना और गवों का कल्याण करने के लिए इन गिरिराज को हम नमस्कार करें। गो दिजम्बक वासुदेव प्रणोधिता यथा विधाय ते गो पृष्णा प्रजम इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से नंद बाबा आदि बड़े बूढ़े गोपो ने गिरिराज गौ और ब्राह्मणों का विधि पूर्वक पूजन किया तथा फिर श्री कृष्ण के साथ सब ब्रज में लौट आए इति श्रीमदभागवते महापुराणे पारम्भ्याम सहितायाम दसम स्कूर्वाधे चतुर्विशोध्याय